सांकर भाष्यार्थ अध्याय आठ अष्टम खंड इंद्र तथा विरोधन का जल के सकोरे में अपना प्रतिबिंब देखना उदरा व आत्मा अवेक्ष यदात्मनो नीजानी स्तमे प्रवृतम तौहो दसरा वे बोक्षा चक्राते तौह प्रजापतिवाच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 हम अपने इस समस्त आत्मा को लोम और का त्यों देखते हैं उद सराव उदकपूर्णे सरावादावात्मन अवेक्षम पश्यतौ न विजानीत ते मम प्रभृता आचक्षीया था मृत्यु तौ तथ सरावे वेक्षाचक्रां क्षण चक्रतुस्तथा कृतवंतौ तवह प्रजापतिवाच किम इति प्रजापति ने कहा उदसराव शराव अर्थात जल से भरे हुए सकोरे आदि में अपने को देखकर फिर अपने आत्मा को देखने पर जो कुछ तुम न समझ सको वह तुम मुझसे कहना इस प्रकार कहे जाने पर उन्होंने उसी प्रकार जल के सकोरे में एक क्षण अवलोकन किया अर्थात जैसा प्रजापति ने कहा था वैसा ही किया तब उनसे प्रजापति ने कहा तुमने क्या देखा ननु नमें प्रभृतमता उदसरावे वेक्षण कृत प्रजापति नवेदित इदमावाभ्याते जान हेतु चजापतिवाच किं पश्यथ इति शंका किंतु कहना इस प्रकार कहे हुए उन दोनों ने तो शकोरे में देखकर प्रजापति से ऐसा कोई निवेदन नहीं किया कि यह बात हम नहीं समझ सके। इस प्रकार अज्ञान का कारण न बतलाने पर भी प्रजापति ने जो कहा कि तुमने क्या देखा सो इसका क्या अभिप्राय है उच्चते नैव तोरिदम आवयोह आ अत्यशंकाभुआत्मत्म निश्चित एवीतक्षति तौह शातहृदय प्रव इति न प्रेतार्थे प्रेताथे प्रशाहृदय उपपद्योचत इदं इति विपरीतग्राण च शिष्यापेक्षणीया स्वये पप्रक्ष किम पश्यथ विपरीत निश्चयापणनाय च वक्षति साध्वलंकृतावित मादी समाधान इसका उत्तर दिया जाता है उन्हें इस प्रकार की कोई शंका नहीं हुई कि अमुक बात हमको ज्ञात नहीं है छाया में उनकी आत्म प्रतीति निश्चित थी इसी से आगे चलकर श्रुति यह कहती है कि वे शांत चित्त से चले गए तथा अभिष्ट वस्तु का निश्चय हुए बिना प्रशांत चित्तता संभव नहीं है इसी से उन्होंने यह नहीं कहा कि यह बात हमें विदित नहीं है किंतु विपरीत ग्रहण करने वाले शिष्यों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए इसी से उन्होंने स्वयं भी पूछ लिया कि तुम क्या देखते हो तथा उनके विपरीत निश्चय का निराकरण करने के लिए पीछे साधुलौ इत्यादि भी कहा तव तो तौह चतु सर्वेवेद आवाम भगव आत्मा पश्या आलो आलोम भ्य आनखेभ्य प्रतिपमीति यथेवाम हे भगवो लोमनखादीम स्व एवं मेहदम लोमनखादी सहितम आवजोह प्रतिरूपम अ प्रतिरूपम उद सरावे इति उन्होंने कहा हे भगवान हम दोनों अपने आत्मा को लोम और नख पर्यंत ज्यो का त्यों देखते हैं हे भगवान हमारे स्वरूप जैसे लोम एवं नखादि युक्त हैं उसी प्रकार हम जल के सकोरे में अपने प्रतिबिंब को भी लोम और नखादि युक्त देखते हैं तौह प्रजापतिवाच साधवलौ सुवसनौ पिष्कृत भूत् दसरा वेवेक्षेता तौह साध्वलौ सुवसनौतौ दशरावे वेक्षां चक्राते तौह प्रजापतिर्वाच किम इति उन दोनों से प्रजापति ने कहा तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर सुंदर वस्त्र पहनकर और परिष्कृत होकर जल के सकोरे में देखो तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो सुंदर वस्त्र धारण कर और परिष्कृत होकर जल के सकोरे में देखा उनसे प्रजापति ने पूछा तुम क्या देखते हो तौह पुनः प्रजापतिर्वाच छायात्म निश्चयाप नया साधवलंकृत यथा स्वगृहे सुवसनौ महारह वस्त्र लोम वस्त्रपरिधानकृतौ छिन्नलोमनखौ चुदसराव पुनरक्षेता नादिदेश तन्में प्रभ्रूतमीति कथम पुनर् पुनर्न वेक्षणेन दसरावक्षण तय्छायात्मग्रहोपनी सैत्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 क्योंकि वे यही चाहते थे कि इस प्रकार सुंदर अलंकार आदि धारण कर जल के सकोरे में देखने से किसी न किसी तरह उनके छायात्म बुद्धि निवृत्त हो जाए साधंकार सुवसनादीना आगंतुका छायाक मुदसरावे यथा शरीर संबद्धाव शरीर पिछायातक पूर्व बहुवेति गम्य थे देशा नाम लोम शरीरदेशोमनखादीनाता नाम खंडिताक नाम, पूर्वमाशी छिन्नसुचु ना लोमनखादी छया छाया लोम छाया दिश्यते तो लोमनखादीवरीप्याग्माय्ध मृत्यु दसरावध दृश्यम से तिवृत्त चेहस्यानात्मत्व सिद्धम उदसरावादौ छायाक संबद्धालंकारादि जिस प्रकार देह से संबंध सुंदर अलंकार और बहुमूल्य वस्त्रादि आगंतुक पदार्थ जल के सकोरे में अपने छाया प्रकट करते हैं उसी प्रकार पहले शरीर भी छायाकारक था ऐसा इससे ज्ञात होता है शरीर के एक देश रूप तथा नित्य रूप से माने गए अखंडित लोम और नखादी भी पहले छायाजनक थे किंतु अब उन्हें काट लिए जाने पर उन लोम एवं नखादी की छाया दिखाई नहीं देती इससे लोम और नखादी के समान शरीर भी आगमा पाई उत्पन्न और नष्ट होने वाला सिद्ध होता है इस प्रकार जल के सकोरे आदि में दिखने वाले उनके निमित्त देह का भी अनातत्म अनात्मत्व सिद्ध होता है क्योंकि देह संबंधी के समान उसका भी जल के सकोरे आदि में छायाक है न केवलम कव अदेन यंचिदात्मीयवाभिमत सुख दुख राग द्वेष च द्वेश मोहादिच नखलोमादि वदनात्मेति प्रत्येतव्यं एवशेष मिथ्याग्रहापनयन साध्वल दृष्टाते प्रजापति तथावतवेक्षायात्मीत नापजगाम यस्मास्मा स्वदोषेण केनचित प्रतिबद्ध विवेक विज्ञावीचनावूता मीति गम्यते तो पूर्ववदेव दृढ़ निश्चय प्रम पश्यत इसी से केवल इतनी ही बात सिद्ध होती हो सो नहीं बल्कि सुख दुख राग द्वेष आदि मोहादि जितना कुछ भी आत्मीय रूप से माना जाता है वह भी नख एवं लोमादि के समान कभी कभी होने वाले वाला होने के कारण अनात्मा ही है ऐसा जानना चाहिए इस प्रकार संपूर्ण मिथ्या ग्रहण की निवृत्ति का हेतुभूत प्रजापति का कहा हुआ साधु अलंकार आदि का दृष्टान्त सुनकर वैसा ही करने पर भी क्योंकि उनका छायात्म संबंधी विदित ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ इसलिए यह विदित होता है कि उन इंद्र और विरोचन का विवेक विज्ञान उनके किसी अपने दोस्त से ही प्रतिबद्ध हो गया था तब प्रजापति ने पहले ही के समान दृढ़ निश्चय वाले उन दोनों से पूछा तुम क्या देखते हो तौ चतुवेद भगवान साध्वल सुवसनौ परस्कृत स्वयमेमौ भगव साध्वल सुवसनौ परस्कृताव सा आत्मेति एतद् ऋतम अभयमेतद्रम्हें तौह शातृदय ब्र व्रजंतु उन दोनों ने कहा भगवन जिस प्रकार हम दोनों उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्र धारण किए और परिष्कृत हैं उसी प्रकार हे भगवन ये दोनों भी उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्रधारी और परिष्कृत हैं तब प्रजापति ने कहा यह आत्मा है यह अमृत और अभय है और यही ब्रह्म है तब ये दोनों शांत चित्त से चले गए तौ तथ प्रतिपन्नौ यथेद इति साध्वलंकारादि पूर्वबद्यता साध्वलकारादिष्टाभावमेव छायात्मा सूतरा विपरीत निश्चय बभूवतु यस्यात्मनो लक्षण य आत्मा पहतं, पहत पाप्त पुनस्तमोष क्षिण पुषो दृश्यत साक्षात्में या तद्रीतग्रहापनियावसाध्टीत आत्मस्वबोधा विपरीतग्रहो नापग अतः प्रतिबद्ध विवेक विज्ञान सामर्थ्याविति कचि प्रतिबद्धविवेक विज्ञानसाथ्या्या मिपेतमेंत्मा मनसी निधाई सोमेति होंच तद अमृतम अभयम् एतद् ब्रह्मेति प्रजापति पुर्वत नतु तो तदभिप्रेतमांतमान उन्होंने उस प्रकार समझा यथैवेदम अर्थात पूर्वत जिस प्रकार हम साधु अलंकारादि विशिष्ट हैं उसी प्रकार ये छायात्मा भी हैं इस प्रकार भी सर्वथा विपरीत निश्चय वाले हो गए जिस आत्मा का लक्षण ज आत्मा पहत पापमा इस प्रकार कहकर फिर उसकी विशेषता की जिज्ञासा वालों के प्रति यह जो नेत्रांतर्गत पुरुष दिखाई देता है इस प्रकार आत्मा का साक्षात निर्देश करने पर तथा उसके विपरीत ज्ञान के निवृत्ति के लिए उदसराव और साधु अलंकार आदि दृष्टान्त देने पर भी उन दोनों का आत्मस्वरूप ज्ञान से विपरीत ग्रह निवृत्त नहीं हुआ अतः ऐसा मानकर के इन दोनों की विवेक विज्ञान सामर्थ्य अपने किसी दोष के कारण प्रतिबद्ध हो गई है प्रजापति ने उनके माने हुए आत्मा का नहीं बल्कि अपने मन में यथाभिमत आत्मा का ही निश्चय कर पहले की ही तरह कहा यह आत्मा है यह अमृत और अभय है तथा यही ब्रह्म है यह आत्मेत्याद्यात्मलक्षण श्रवणे नाखी पुरुश्रुत्या चोदशरावाद्युपत्तिया च संस्कृत मद्वचनम सर्व पुनः पुनः स्मरत प्रतिबंधक्षयाच स्वयमेंत्म विषय विवेको थी, कृतार्थ बुद्धितया भविष्य मन्वा नुनर्ब्रह्मचरियादेश तिथुखत्पत्ति पिजिशीर्षनबुद्धितया गौप्योपेक्षित कृतार्थ कृताबुर्थ न तो श्रम एवं समचेतोजा विपरीत ग्रहो विगतो भविष्य प्रव्रजतु गंतवंत यह आत्मा पहत पापमा इत्यादि आत्मा का लक्षण सुनने से अक्षय पुरुष संबंधनी श्रुति से और उद शराबादी की युक्ति से तो ये संस्कार युक्त हो ही गए हैं अब मेरी सारी बात को बारंबार स्मरण करते हुए प्रतिबंध का क्षय होने पर इन्हें स्वयं ही आत्मा के संबंध में विवेक हो जाएगा ऐसा मानकर और पुनः पुनः ब्रह्मचर्य का आदेश देने पर उन्हें जो दुख होगा उसे बचाने के लिए प्रजापति ने कृतार्थ बुद्धि होकर जाते हुए उन दोनों की उपेक्षा कर दी ये इंद्र और विरोचन शांत चित्त संतुष्ट हृदय अर्थात चतार्थबुद्धि होकर चले गए किंतु यह श्रम नहीं था क्योंकि यदि उन्हें वास्तविक श्रम ही होता तो उनका विपरीत ग्रणवित्त हो जाता एवं तयोर गोर इंद्र विरोचन राजो भोगासक्त यथोक्त विस्मरण सत्यक्ष प्रत्यक्षवचन चित्तुख पजीघ्रषु इस प्रकार गए हुए उन राजा इंद्र और विरोचन को पहले कहे हुए आत्मलक्षण का विस्मरण हो जाएगा ऐसी आशंका से प्रत्यक्ष वचन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उनके हार्दिक दुख की निवृत्ति चाहने वाले तौहानी तो छ्य प्रजापतिर्वाचा उपलभ्यात्माद व्रजतो यतर एतुपनिषदो भविष्य देवा वाचुरा वा ते परा भविष्य सह शांतृदय एवं विरोचनोसुरांजाम तेभ्यो एताम उपनिषदम प्रोवात्म चात्मेह महै्य अम्मा आत्मा परिचर्य आत्मा मह्यन्नात्मान परिचर लोकाव लोकावनोतिम चमुम चेती प्रजापति ने उन्हें दूर गया देख कहा ये दोनों आत्मा को उपलब्ध किए बिना उसका साक्षात्कार किए बिना जा रहे हैं देवता हो या असुर जो कोई ऐसे निश्चय वाले होंगे उन्हें का प्राभ होगा वह जो विरोचन था शांत चित्त से असुर के पास पहुंचा और उनको यह आत्मविद्या सुनाई इस लोक में आत्मा देह ही पूजनीय है और आत्मा ही सेवनी है आत्मा की ही पूजा और परिचर्या करने वाला पुरुष यह लोक और परलोक दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है तो दूरम ग्छन तन्वेक्ष यह आत्मा पहतम पहत पापमात्यादि वचन व तद्यनो श्रवणगोचर मतोवाच प्रजापतिपलभ्य यथोक्लक्षण आत्माद स्वात्म चाकृत विपरीत निश्चेन्द्र चा विरोचनावेत प्रजतो गछेता अतो यतरे दवासुरावा कीशेषिथेन आध्याम या विद्या देवानाम गृहीता वा देवा असुराणवा तपनिषद एवं विज्ञा एक निश्चय त्यर्थः ते कि भविष्य श्रेयो मार्गा बहिर्भूता विनष्टा भविष्यन्ति त्यर्थः प्रजापति ने उन्हें दूर गया देखकर यह मानते हुए कि यह यहाँ इत्यादि वाक्य के, के समान यह वचन भी उनके कानों में पड़ जाएगा कहा ये इंद्र और विरोचन ऊपर युक्त लक्षण वाले आत्मा को बिना जाने उसे अपने प्रत्यक्ष किए बिना विपरीत निश्चय वाले होकर जा रहे हैं इसलिए विशेष रूप से क्या कहा जाए जो भी देवता या असुर इस उपनिषद वाले होंगे उनके द्वारा जो आत्मविद्या्रहण की गई है वही जिन देवता या असुरों की उपनिषद होगी वे ऐसे उपनिषद ऐसे विज्ञान अर्थात ऐसे निश्चय वाले जो भी होंगे उनका क्या होगा उनका पराभव होगा तात्पर्य है कि वे श्रेय मार्ग से पराभूत बहिर्भूत अर्थात हो जाएंगे स्वगृह गोह सुरासुराराज सह शांत हृदय एवं सुरां जगामा सुरेभ्यः संविरोचनोसुरां जगाम गेभ्यो सुरेभ्य शरीरात्मु उपनता उपनिषद प्रोवाचो देह मात्रोक्त मात्र तस्मात्म देह इहलोक महीय पूजनीयस्था परिचर्य एवेह लोके, एवे लोके देश महयन परिचरशोभयोकाववाप्नौतिम चामु च इह लोकपरलोको एवं सर्वे लोकाह चांतर राग्यो राज अपने घर को जाने वाले देवराज और असुर राजों में जो असुर राज था वह विरोचन शांत चित्त से ही असुरों के पास पहुंचा तथा तो वहां पहुंचकर उन असुरों के प्रति जो देहात्म बुद्धि रूप उपनिषद थे, वही उपनिषद सुना दी अर्थात यह कह दिया कि प्रजापति ने देह को ही प्रजा है इसलिए इस लोक में देह रूप आत्मा ही महै्य पूजनीय तथा तो परिचर्य सेवनी है और इस लोक में देह रूप आत्मा की ही पूजा सेवा करने से इस और उस दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है इस लोक और परलोक में ही संपूर्ण लोक और भोग अंतर्भूत होते हैं ऐसा राजा विरोचन का अभिप्राय है ददानम अजमाना नजमान तस्माप्ये हाद्र अयम यजमाहुरासुरो बतेतुरापनिषत्त शरीर भिषया वचनेल संस्कुर्न यमुम लोकम जैस्यंतु मन्यन्ते इसी से इस इस्लोक में जो दान न देने वाला श्रद्धा न करने वाला और यजन न करने वाला पुरुष होता है उसे जन अरे यह तो असुर आसुरी स्वभाव वाला ही है ऐसा कहते हैं यह उपनिषद असुरों की ही है वे ही मृतक पुरुष के शरीर को गंध पुष्प अन्नादि भिक्षा वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित करते हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे ऐसा मानते हैं तस्मा त्याप्यनुवर्तत इति लोके दान मकुर्बाण अविभागशील अश्रद्धान सत्कारेश्धारहत यहां सप्त अजमान अयजन स्वभाव आहु आशुर खल्वयम् यत एवं आहुः बतेति खिद्यमान आहु शिष्टा असुरास्मा श्रद्धांतादी लक्षण स्वोपनिषद इसी से उन असुरों का संप्रदाय इस समय भी विद्यमान है अतः इस लोक में अददान दान न करने वाले अर्थात जिसका स्वभाव अपने धन का विभाग करने का नहीं है अश्रद्धान सत्कार्यों में श्रद्धा न रखने वाले और अयजमान जिसका स्वभाव यथाशक्ति यजन करने का नहीं है उस पुरुष को शिषजन क्योंकि यह ऐसे स्वभाव वाला है इसलिए निश्चय यह आसुर ही है ऐसा खेद करते हुए कहते हैं क्योंकि यह आश्रय धानता आदि लक्षणों वाले उपनिषद असुरों की ही है तयोपनिषदा संस्कृता संत प्रेत शरीरम कुणपम भिक्षया गंधमाल्यादि लक्षण या वसन वस्त्रदीनाचादनादी प्रकार ध्वजपताकादी नेकुर्न ने कुणपसंस्कारेणा प्रेत प्रतिप्त लोक जेश्यों उस उोपनषद से संस्कार युक्त होकर वे मृतक पुरुष के शरीर शव को गंध, पुष्प एवं रूप भिक्षा वचन वस्त्रादि द्वारा आच्छादनादि करने की विधि से और ध्वजा पताकादि लगाना रूप अलंकार से संस्कृत करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस सौ के संस्कार से हम मरकर अपने प्राप्त होने योग्य लोक को प्राप्त कर लेंगे ये छांदोग्योपनिषदि निषदी अष्टमाध्याय अष्टम खंडभाष्यम संपूर्णम